प्रश्नोत्तर दीपमाला योग एवं ध्यान जिज्ञासा असम प्रज्ञा समाधि में स्थित साधक जब कोई प्रयास नहीं कर सकता तो उसके समाधि से बाहर आने में हेतु क्या है समाधान असम प्रज्ञा समाधि में चित्त का निरोध हो जाता है वहां साधक की रक्षा या समाधि से बाहर आना प्रयास साध्य नहीं है जैसे सुसुप्ति कैसे और कब तक बनी रहे यह व्यक्ति के प्रयास पर निर्भर नहीं करता उसके संस्कार ही उसको सुसुप्ति से बाहर लाते हैं इसी प्रकार असंप्रज्ञात समाधि से बाहर लाने में हेतु उसके संस्कार ही हैं, क्योंकि अभी संस्कार समाप्त नहीं हुए हैं जिज्ञासा गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति का चित्त निरोध कैसे हो सकता है समाधान गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को चित्त निरोध की अपेक्षा चित्त शुद्ध करने के विषय में विचार करना चाहिए अभी निरोध कहां से होगा अपरिग्रह का पालन करना ही गृहस्थ के लिए बड़ा कठिन है और अपरिग्रह का पालन हुए बिना चित्त निरोध होना संभव नहीं है इसलिए गृहस्थ को चित्त शुद्धि का ही प्रयास करना चाहिए क्योंकि अभी उसको बहुत व्यवहार करना है वृत्तिन वृत्तिरित हीत, चित्त से व्यवहार संभव नहीं है जिज्ञासा शास्त्रों में कुंडलनी के स्वरूप के विषय में अलग अलग मत है साधक उसके किस स्वरूप को ध्येय बनाए समाधान कुंडलनी जीव शक्ति है वह सुषुप्त अवस्था में रहती है जब तक जीव अपने को इस साढ़े तीन हाथ के शरीर में परिच्छिन्न समझता है तब तक लगता है कि वह साढ़े तीन वलय बनाकर मूलाधार में सोई है उसे जगाने की भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं हैं उनके द्वारा उसके जगने जागने पर जिसका जैसा संस्कार होता है अथवा जैसी प्रक्रिया है उसी के अनुसार उसे अनुभव होता है वस्तुतः कुंडलनी कोई स्थूल वस्तु नहीं है ध्येय तो अपने इष्ट को ही बनाना चाहिए कुंडलिनी को नहीं जिज्ञासा सुसुप्ति और संप्रज्ञा समाधि के आनंद में मौलिक रूप से क्या भेद है समाधान संप्रज्ञा समाधि का आनंद चित्त वृत्ति रूप है और सुसुप्ति का आनंद अविद्या में प्रतिफलित है समाधि का आनंद प्रतिफलित नहीं है बल्कि स्वाभाविक है जिज्ञासा अमनस्क योग क्या है कृपया इसको प्राप्त करने की कोई एक विधि बताइए समाधान मन के विचारों से रहित होने का नाम अमनस्क योग है अकृत्रिम अमनस्क योग तब प्राप्त होता है जब निर्विकल्प समाधि में मन लय को प्राप्त होता है तब व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है विषयों का चिंतन करते समय व्यक्ति को लगता है कि मन के वृत्तियों की धारा अविरल चल रही है वस्तुतः ऐसा नहीं होता है सावधानी पूर्वक निरीक्षण करने पर पता चलता है कि दो वृत्तियों के बीच कुछ अंतराल रहता है उस अंतराल में आत्मा का प्रकाश होता है जिसका योगी लोग अनुभव करते हैं सामान्य लोगों को का तो वह विषय नहीं है भगवान भाष्यकार ने भी कहा है मुक्ताभिरावृतम सूत्रम मुक्तोर मध्य इच्छते तथा वृत्ति विकल्प स्पष्टा मध्य विकल्प लघु वाक्य वृत्ति जैसे मोतियों की बनी माला में धागा मोतियों में ही छिपा रहता है पर सावधानीपूर्वक देखने पर दिखाई देता है वैसे ही आत्मा मनोवृत्तियों में दबी हुई सी लगती है पर पूर्वक निरीक्षण करने पर उन्हीं मनोवृत्तियों के अंतराल में प्रकाशित होती है इसलिए कोई अभ्यास करते हुए दो वृत्तियों के अंतराल को धीरे धीरे यदि बढ़ाए तो वह आत्मा का दर्शन कर सकता है यह विधि अवनस्क योग है